नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी प्वाइंट फोर संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस कार्यक्रम में हम लोग कवियों को बुलाते हैं और उनके द्वारा कविताओं का पाठ सुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है हर कविता में कहीं न कहीं एक मैसेज छिपा होता है और संस्कार के बढ़ते चरण इसके जन्मदाता हमारे बीच में आये हुए है आज के इस एपिसोड में वो अपनी कविताएं सुनायेंगे हमें राजेन्द्र गोपाल व्यास जी जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनकी कविताओं को जिनकी आवाज के और जिनकी गीतों के रस में आप हमेशा डूबे रहते हैं तो आज फिर से डूबने का मौका है तो तैयार हो जाइए डूबने के लिए हमारे साथ राजेंद्र गोपाल व्यास जी हैं संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में उनका आता दिल से बहुत बहुत स्वागत है बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद रमेश <laughs> भाई जी मेरे प्रिय श्रोताओं के सामने राजस्थान की सरजमी से आया भिलवाड़ा जिले का व्यास नाम से जाने वाला ये गीतकार आपके श्री चरणों में आज एक ऐसे गीत को प्रस्तुत कर रहा है जी। जो राजस्थान के इतिहास गौरव और संस्कृति को अभिव्यक्त करेगा क्या बात है जिन्होंने हाड़ी रानी का नाम सुना होगा हाड़ी रानी उदयपुर में सलूम्बर के पास में वो महल है और उस महल के नीचे ही मैंने एक गीत पढ़ा जहां हाड़ी ने अपने मस्तक को काट के अपने राणा को दे दिया तो मेघराज मुकुल एक हमारे राजस्थानी के कवि हुए उन्होंने हाड़ी रानी पर राजस्थानी में गीत लिखा लेकिन जब हम उत्तर दक्षिण भारत में जाते हैं तो थोड़ा भाषा का आ, एक व्यवधान आता है इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं हिंदी में इस गाथा को लिखूं। क्या बात? शायद आ, हिंदी का ये गीत इसकी, इसकी अलकेमी इसका गेस्टाल्ट या इसका स्ट्रक्चर में आपको शिल्प बताऊं निवेदन करूं तो मैंने तीन रसों में इसको लिखा है एक श्रृंगार रस है एक वीर रस है और अंत में करुण रस एक ऐसी त्रिवेणी में आपको ये गीत मिलेगा बिना किसी भूमिका के मैं गीत शुरू कर रहा हूँ आपका ध्यान चाहूंगा स्वागत इतिहास बोलते पन्नों पे मैं नहीं लिख रहा हूं इतिहास व्याख्या कर रहा हूं। इतिहास बोलते पन्नों पे जब लाल रंग छा जाता है हाड़ी रानी के कर्तव्य पर झुका शीश उठ जाता है नया शिल्प है झुके हुए शीश गौरवान्वित हो जाते हैं इतिहास बोलते पन्नों पे जब लाल रंग छा जाता है हाड़ी रानी के कर पर झुका शीश उठ जाता है रमेश भाई जी पहला बंद श्रृंगार का देखेगा डोरे कंकण बँधे हुए थे शादी करके आए उस रात की गाथा डोरे कंकण बँधे हुए थे मोड़ सजे थे माथे को तब चकोर निरखे चंदा को रूप निशा पीने को तो आख को आँखों ने देखो आज निमंत्रण दिला दिया काम देव ने आज रति का सोया मानस जगा दिया लाल प्रतिक्रिया देखे प्रेम की लाल हो गई आज लाज से क्या अद्भुत सम्मोहन था हाड़ी राधा बन बैठी थी चुंडावत मनमोहन था मह कर ही जा हल दी, दी कक्ष आज वो कानन था हाड़ी जिस पर आज सुशोभित वो पलंग वृंदावन था प्रेम की पराकाष्ठा श्रृंगार में देखिए कि जिस पलंग पर वो बैठे वो वृंदावन जैसी पवित्रता से युक्त था तुम तो महक रही जा हल दी दी कक्ष आज वो कानन था हाड़ी जिस पर आज सुशोभित वो पलंग बृंदावन था रास रचेंगे जन्म जन्म तक संवाद शुरू हुआ प्रणय का रास रचेंगे जन्म जन्म तक अधरों का उदबोधन था हाड़ी की पेजनियों के संग चूड़ियों का अभिनंदन था तो हाड़ी को भर लिया अंक में सांस अभी कुछ गर्माया तभी पवन ने एक संदेशा इस ड्योड़ी पर पहुंचाया रस परिवर्तन होता बजी दुंद भी रणबेरी की बजी दुंद भी रणबेरी की और शंख ने नाद किया तब चारण ने गीत कव्य में वीरों का यश गान किया सूर्यी है यदि कायर जैसे तो इतिहास लचाता है और तनिक सोचने लगे वीर तो दुश्मन झंडा फहराता है ये उद्घोष पड़ा कानों में ये उद्घोष पड़ा कानों में तो चुंडावत बोल पड़े बोलो हारी किसको छोड़े प्रेम और कर्तव्यड़े दरासुहागिन बनी रहे ये द्वंद्व आज सिखलाता है अरे प्रेम धन्य हो जाता जब कर्तव्य राह दिखलाता है अरे सुना विवेचन क्षात्र धर्म का सुना विवेचन क्षात्र धर्म का प्रणय स्वप्न का फूर हुए चुंडावत चलने को उद्यत सारे संशय दूर हुए अरे करो विदाई आज हाथ से ज्यादा देर नहीं है और चुंडावत के हाथों अब दुश्मन की खैर नहीं है वि, विदाई क्या होती है कुंकुम तिलक लगाया पर कुमकुम तिलक लगाया पर जब अक्षत लाना भूल गई आसक्ति के दुर्बल मन से प्रतिभा में झूल गई कुछ क्षण ऐसे बीत गए जैसे देखा कोई सपना और अंतरपुर में अक्षत लेने दौड़ गई जब वो ललना किंतु क्षत्राणी का चिंतन और प्रखर हो जाता है और पूजा का वह अक्षत देखो मुट्ठी में पक जाता है क्या वियोग होता होगा ये कलबकार नहीं लिख पाए आंख पोछ सीढ़िया उतर चुंडावत घोड़ी चढ़ जाए दे आदेश भिजाया सेवक दे आदेश भिजाया सेवक एक निशानी ले आव मिलन दुबारा हो या ना हो यह संदेशा के आओ मिलन दुबारा हो या ना हो ये संदेशा के आओ दौड़ गया सेवक महलों में रानी खड़ी जरो में और सेवक ने जब चाह बता दी ठिटकी और है शिक्षण में अरे जब तक उलझे रहोगे मुझ में अरे जब तक उलझे रहोगे मुझ में तब तक क्या लड़ पाओगे और मेरे खातिर कुल कलंक के टीके तुम कहलावोगे हो बदनाम धरा जिससे ये कृत्य नहीं मुझसे होगा अरे हो विरक्त स्वामी अब मुझसे ये शरीर लथ होगा ये चिंतन कर दृष्टि गुमाई ये चिंतन कर दृष्टि गुमाई और भवानी थाम लई और वामहस्त से केश पुंज को निर्मभता से थाम गई तब दाया ने पूरी शक्ति ऐसी चूक प्रहार किया और फंवारा फट पड़ा रक्त का स्वेतांगन को लाल किया दिग्दिगंत सब डोल उठे थे अरे सन्नाटा महलो छाया और लगी आंख फड़की फड़की चुंडावत काझी घबराया तभी लिए हाथ में भोचक का सेवक आया नहीं शब्द बोले कोई और शीघ्र को दिखलाया तो स्तंभित रहा आज यह रावत तो स्तंभित रहा आज ये है रावत देखी अद्भुत सेनानी और धन्य धन्य हो है महारानी गूंज उठी ऐसी बानी गर्म हो गया रक्त नशों में आंखों से बरसी ज्वाला और खड़ग म्यान में मचल उठा हो रहा तो में मचला भाला तो मुंडमाल को बांध गले में पहन लिया कटे सर को मुंडमाल को बांध गले में चला आज यो मत वाला और गजराजों में सिंह घुस गया जो पी कर को ये हाला काल बना महाकाल आज जब मुंडमाल गलमाल बना काल बना महाकाल आज जब मुंडमाल गलमाल बना दुश्मन पत्तो जैसा कापे पे बबाल बना कटे हुए सर ने अंतिम बात कही लड़ते लड़ते थक जाओगे पहले नहीं लड़ते लड़ते थक जाओगे तो संदेश भी जाऊंगी तुम्हें मिलूंगी प्रीतम आगे से जिस स्वर्ग में सजवाऊंगी मिलन तभी होगा अनुरागी और खुशी दूनी होगी किंतु वीर चले आओगे ये धरती सुनी होगी ये धरती सुनी होगी इतिहास बोलते पन्नों पे जब लाल रंग छा जाता है हडी रानी के कर पर झुका शीश उठ जाता है जुका शीशे उठ, जाता है। जुका शीशे उठ उठ जाता बहुत बढ़िया <laughs> आप सुनाए हैं रेडियो नाइन्टी 90.4 फोर संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आपने व्यास जी को सुना राजेंद्र गोपाल व्यास जी ने अपने हाड़ी रानी का बहुत ही सुंदर कविता आप सभी के बीच में तीन रसों में उन्होंने बांध दिया था तो बहुत ही अच्छा लगा आशा करता हूं आप सभी को भी अच्छा लग रहा है तो आइए इस खुशी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं आप सुनाए हैं जीरो मधुबन नाइनटी प्वाइंट एम सुनते रहो मिस कराते रहो शुक्र जो जोधर तेरा पाया जी मैं शुक्र मनावा जी जो धर तेरा पाया जी मुझे तेरा प्रार मिला हाँ तुझ सा मे जो तर तेरा रह हो ये बस देखे तेरा ही एक द्वारा जीवन मेरा है अब है शुकुर मना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं आशा करता हूं आप सभी को बहुत ही एक अलौकिक आनंद मिल रहा होगा क्योंकि कविताओं में जिस तरह से व्यास जी ने जो जान फूंक डाली है देवार, देवार। तो वो चीजें कैसे एक जिंदा दिली एक मस्ती आ जाती है जब सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जिस रस में वो गुनगुनाते हैं वो रस आपके अंदर संचार होने लगता है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार व्यास जी का स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में और व्यास जी कैसे आप बहुत मस्त हूँ जी आकर <laughs> तो ऐसी खिलावट और ऐसी तरावट आ जाती है कि मुझे बहुत श्रम करना पड़ता है कवि सम्मेलन के मंचों पर और ना जाने किस किस तरह के ऑडियंस मिलती है कभी मैसेज पहुंचता कभी लेकिन यहां आने के बाद यूं समझिएगा कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता पूरे राष्ट्र और विश्व में मेरे कहे इन शब्दों का असर कहिएगा ब्लैसिंग मिलती है मुझे ऑडियंस जी जी जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है <laughs> जी स्वागत है आपका और बहुत सारे हमारे श्रोता जो है रेडियो मधुबन को सुनने वाले वो आपके चहते फैन बन गए हैं और जब हमने लाइव प्रोग्राम किया उस समय भी आपको जब लाइव सुन रहे थे लोग तो उनको जैसे कि ऐसा हो गया नहीं ये सब कि एक, बार एक बार उनसे संवाद साधा जाए तो इसीलिए आपको फोन कर रहे थे काफी याद कर रहे थे मैसेज कर रहे अच्छा लगा मेरी तो मेरी ऑडियंस ही मेरा परमात्मा था <laughs> यह सुनते हैं तो मुझे लगता है मेरे ईश्वर ने मेरी सुन ली जी बताइए जी इस क्रम में एक ऐसा गीत भाई जी लाया हूं मैं हाँ। जिसको आप एक वियोग का गीत कह सकते हैं हम्म हम्म एक ऐसी ऐसे दाम्पत्य में ऐसी नायिका की अनुभूति कि जिसका प्रिय उसके साथ रह रहा था और ना जाने कब दूर निकल गया उसका एहसास उसको कुछ वर्षों तक नहीं हुआ हुँ हुँ। बाद में उसको उसके व्यवहार परिवर्तन से यह लगा कि मैं जिस एक छत के नीचे मेरे प्रिय के साथ रह रही रहे वो तो मेरा है ही नहीं हुँ हुँ। और मेरा पूरा समर्पण आज भी उसके प्रति है तो जो फ्रस्टेशन उसमें डेवलप हुआ या जो अनुभूतियां उसकी रही मैंने एक नायिका प्रधान गीत लिखा पुरुष होने के नाते जी एक जी नारी, नारी मनोविज्ञान पर मेरा एक चित्र देखेगा गीत शुरू होता है वो नायिका जो अपने प्रिय का प्रेम नहीं पा रही है और एकांत में उस समय उसका प्रिय उसके सामने नहीं वो मुंडेर पर बैठकर के शायद ये गीत गुनगुना रही है अपनी फीलिंग्स किसी सहेली को भी नहीं कह रही है एकांत में वो अपना एक प्रलाप कह रही है मैं सभी श्रोताओं का ध्यान चाहूंगा कि एक नए कथानक में एक गीत पिरोने की मैंने कोशिश की है आप उसके गहरे भावों तक जाएं और अगर ये गीत किसी नायिका के जीवन में कुछ नया मॉडल ला सके मैंने इसमें केवल डायग्नोसिस ही नहीं किया लास्ट में ट्रीटमेंट भी किया कि अगर ये व्यथा है तो इसको कथा नहीं बनाना है सही बात कैसे इस कीचड़ में अपने कमल को खिलाकर के सेल्फ रियलाइजेशन या स्वय के आनंद की तरफ जाना है हुँ, हुँ, ये कोशिश भी मैंने इसमें की है मैं बिना अब बहुत टिप्पणी किए गीत को शुरू कर रहा हूँ देखिये नायिका क्या कह रही है? जी हे बन किधर खो गये अपने प्रिय को कह रही है अरे कहाँ चले गए तुम आहा। हे बनमाली किधर खो गई मैं भी भूली पग डंडी मैंने भी ध्यान नहीं रखा कुछ गलती मेरी भी रही होगी तब तो तुम दूर निकले ना हे बन माली किधर खो गए मैं भी भूली पग डंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तो मारी डंडी गाँव में तराजू होता भाई जी वो डंडी मारते कम तोलने का तो नायका कह रही मेरा तो पूरा समर्पण था पर तुमने बड़ी चतुराई के साथ मेरे डंडी मारी यानी मुझे धोखे में रखा हे बन किधर खो गए मैं भी भूली पग डंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तो मारी डंडी हे बन किधर खो गए गहरे में उतर रही उसके अचेतन में क्या है ऐसा गणित जी है तुमने आये है तुम प्रेम को समझे ही नहीं मेरे साथ ऐसा <laughs> गणित जिया है तुमने मेरी तुम धन बने रहे ऐसा गणित जिया है तुमने मेरीण तुम धन बने रहे मैं सदैव घाटी में रहती तुम शिखरों पर तने रहे तुम्हारा अहंकार ऐसा रहा मेरा समर्पण रहा ऐसा गणित बहुत अच्छा भाई जी गीत को अगर कोई श्रोता बोल दिल से सुनेंगे ना तो समझ जाए। तो आप समझिएगा कि वो शावर के नीचे बैठ गए ऐसा गणित जी या है तुमने मैं ऋण तुम धन बने रहे मैं सदैव घाटी में रहती तुम शिखरों पर तने रहे जान कब तुम भटक गए थे मुझे नहीं एहसास हुआ भले छोड़कर दूर निकल गए फिर भी देती आज दुआ गुस्से की गर्मी को सहती जब चाहे आप मेरे पे गुस्सा करते हो गुस्से की गर्मी को सहती फिर भी बनी रही ठंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तुमारी तो डंडी हे वन माली किधर खो गए बहुत सुंदर आप देखिएगा कैमरा उसके प्रिय के कैरेक्टर पर कैसे जाता है जी घाट घाट का पानी पीकर घाट घाट गा... इशारे में बात कर रही वो घाट घाट का पानी पीकर तुमने प्यास बिगाड़ी है मेरे मधु कलश की तुमने लज्जाज उगाड़ी है चौक चौक कर मैं जगती हूँ मेरे को तो क्या हो गया चौक चौक कर मैं जगती हूँ नींद नहीं आती गहरी चौक चौक कर मैं जगती हूँ नींद नहीं आती गहरी मैं तो अब भी गांव की बाला तुम ठहरे पूरे शहरी मैं तो अब भी गांव की भोली मैं तो अब भी गांव की बाला तुम ठहरे पूरे शहरी कविता के करीब के लोगों के लिए पंक्ता देखना मैंने घर को मंदिर समझा मैंने घर को मंदिर समझा अरे तुम समुझे सब, सब जी मंडी मैंने घर को मंदिर समझा तुम समझे सब्ज़ी मंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तो मारी डंडी हे वन किधर खो गए अपने दर्द को क्या कह रही वो कैसे बयां करूँ मैं खुद को कैसे बया करूं मैं दुख को अब तो कहा नहीं जाता गैरों के घर तुम टिकते हो अब तो सहा नहीं जाता अब उसे पता चल गया कैसे बया करूं मैं दुख को अब तो कहा नहीं जाता गैरों के घर तुम टिकते हो अब तो सहा नहीं जाता कैसे तुम फिर घर लौटोगे कैसे तुम फिर घर लौटोगे यही वंदना करती हूँ सारी रात विरह में काटू उस बूंद सी झरती हूँ मेरे बदले होती कोई ये तो मैं हूं मेरे बदले होती कोई बन जाती वो रणचंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तो मारी डंडी हे वन उसने कहा जब आपसे प्रणय हुआ मेरे प्रेम से मैंने विवाह किया तो मैंने क्या सोचा मैंने सोची मधुर कल्पना हर नायिका सोचती अपने विवाह के बाद कि मेरा जीवन ऐसा होगा मैंने सोची मधुर कल्पना मेरा घर वे कुंट बने दोनों की स्वासों से मिलकर एक चंदोवा कभी तने पर टूटा जब सपना मेरा जब पर टूटा जब सपना मेरा गिरी धरा पर जाग हुई चिड़िया चुग गई खेत हमारा खुशियां घर से भाग गई दोहरा जीवन जीते जीते ये ड्रेसी खेली तुमने दोहरा जीवन जीते जीते अब तुम बन गए पाखंडी दोहरा जीवन जीते जीते अब तुम बन गए पाखंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तुम्हारी तो डंडी <laughs> समेश भाई जी नायिका कह रही क्या जीवन की यही परिणती है नहीं मैंने अपने नायिका का जो आप देखिएगा इस साधना में इस कीचड़ में कमल कैसे खिलाया hmm. नहीं ये सुसाइड कर रही है नहीं ये इसे डाइवोर्स दे रही है hmm. ये नहीं इसे तलाक दे रही नहीं ये अपने आत्महत्या कर रही इसको कैसे अपने जीवन को सुधारने का एक सेल्फ रियलाइजेशन का मोड़ आया कविता का अंतिम बंद और मैसेज देखेगा मेरी नियति मैं जी लूंगी अब मेरी अपनी व्यथा में किसी को कहूंगी भी नहीं मेरे ही इस जहर को मैं कैसे औषधि में बदलती हूं नायिका का अंतिम बंद मेरी नियति मैं जी लूंगी पर नसीहत बन जाऊंगी खुद में जीना मैं सीखूंगी खुद पर हीत राउंगी अब मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं प्रिय को कह रही भास मेरी नियति मैं जी लूंगी पर नसीहत बन जाऊंगी खुद में जीना मैं सीखूंगी खुद पर हीत राऊंगी ऐसा इस पंक्ति के लिए पूरा गीत लिखा भाई जी मैंने कविता के इस महावाक्य के लिए इतना सृजन करना पड़ा ऐसा गर्ल पिया मैंने या तो मीरा ने पिया या मैं पिया ऐसा गर्ल पिया मैंने जिसको पीकर जिंदा हूं राज हंस में बन बैठी हूँ अब, अब मैं नहीं परिंदा हूँ बंद पिजरेगा पंछी नहीं जो मेरे नायक के साथ मेरा कोई बनना मैंने अपना स्वरूप जान लिया खुद पर ही तुरा ऐसा गर्ल पिया है मैंने जिसको पीकर जिंदा हूँ राजहंस में बन बैठी हूँ अब मैं नहीं परिंदा हूँ लाल रंग को मैंने छोड़ा तू प्रिय मुझे क्या छोड़ेगा मेरे प्रेम को मैं तुझे छोड़ती हूँ और घर में ही रहूंगी लाल रंग को मैंने छोड़ा खुद को दिखा हरी झंडी भाई जी कोई भी जुलूस या कोई निकलता ना दूसरे हरी झंडी बताते हैं दूसरों को नायका कह रही की मैंने अपनी इस यात्रा के लिए खुद को ही हरी झंडी बता दी लाल रंग को मैंने छोड़ा खुद को दिखा हरी झंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तुम्हारी तो डंडी हे बन माली किधर खो गए हे बन माली किध खो गए मैं भी भूली पग डंडी मैंने पूरी रकम अदा की तुमने तो तुम्हारी डंडी हे वन माली किधर खो गए <laughs> चलिए बहुत खूबसूरत जो है एक नायिका की व्यथा और फिर बाद में समर्थता अपने आप में ये इस कविता के माध्यम से हम सभी को समझ में आ रहा है और व्यास जी की अपनी रचना जो है हमने सुनी तो आशा करता हूं आप सभी को कहीं न कहीं हमारी माता बहनें सुन रही हो तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज है <laughs> और आशा करता हूं आप सभी इस मैसेज को ध्यान में रखिए और कई बार हम लोग जो है लाचारी सी जीवन जीते हैं तो कहीं न कहीं कही उस समर्थ का पहचान नहीं होने के कारण तो लाचारी अब छोड़िए समर्थ को जानिए और समर्थता पे जीवन जीए जिस तरह से लास्ट वाला बंद है वो मुझे बहुत ही अच्छा बहुत लगा राज हंस बनने वाली जो बारे, बारे बारे बारे, है मैं अपने में जी लूंगी तो कई बार जो है हमारी अपनी पहचान अपनी समझ अपनी शक्ति का अज्ञानता ही हमें जो है लाचारी बना देता है तो इस लाचारी को अब छोड़ो हम अपने जीवन को अपने से जीना सीखे और अपने आप पर गर्व महसूस करें कि मैं भी इस संसार में नायिका या नायक हूं तो जैसे ही हम लोग उस चीज को समझ लेते हैं जब राजहंस की बात आ जाती है अर्थर्थ कहने का भाव ये है कि कंकड़ पत्थर छोड़कर मोती चुगने का वक्त आ जाता है वाह वाह जब मोती चुगना आप शुरू करेंगे अपने जीवन में तो जीवन राजहंस से भी ऊपर उड़ जाता है और आपके मनोभावों में पंख लग जाते हैं आप जीवन को आकाश में पाते हो बहुत अच्छा भाई, क्या अच्छी टिप्पणी करी आपने अगर रमेश भाई आपने बहुत तहदिल से गहराई से सुना है तो मेरी ऑडियंस भी बहुत पार श्रोता है हमारे जी जी जी बहुत जी अच्छा मुझे अच्छा। उनका विशेषा मिले इन चीजों को और मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट करें मैसेज करें, चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो हम लोग व्यासडी को फॉरवर्ड करते रहेंगे इन सारी चीजों को और उन्हें भी खुशी होगा आपको एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं